नारायण नारायण आज का विषय है अभिमान रहित न हो तो भक्ति कर ही नहीं पाएंगे बाह्य जगत के आघात हम पर होते हैं उन आघातों के कारण हमारा सुख दुख अभिमान काम लोभ या अन्य कोई बात की जो भी प्रतिक्रिया होती है उसे वृत्ति कहते हैं इस वृत्ति को स्थिर रखने को ही परमार्थ कहते हैं परमात्मा की ओर वृत्ति मोड़ना ही भक्ति करना है भगवान की भक्ति से विषय एकदम नष्ट होता है भक्ति अत्यंत स्वाभाविक बात है हर कोई भक्ति चाहता है क्योंकि भक्ति का मतलब रुचि है और ऐसा कोई मनुष्य आपको नहीं मिलेगा जिसे किसी ना किसी बात की रुचि ना हो किंतु अभिमान रहित होने के बिना भक्ति कर ही नहीं पाएंगे और भक्ति के बिना भगवंत प्राप्ति नहीं होगी भगवान के प्रति जो प्रेम है वह भगवान के सिवाय और कोई दे नहीं सकता वही दे सकता है भक्त और भगवंत दो नहीं हैं अतः भगवान जैसे सर्वत्र है वैसे भक्त भी सर्वत्र होता है भक्त भगवानमय हो जाता है इसलिए उसे सारे संसार में आनंद ही दिखाई देता है मैं नहीं और तू है या मैं वही हूँ ऐसा जानना और कृति में उतारना यही परमार्थ के तत्व ज्ञान का मर्म है और यह सदने के लिए भगवान से अनुसंधान ही प्रमुख साधन है यदि हम भगवान को देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही उपाय है भगवान के नाम स्मरण में लीन हो जाए नामस्मरण के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है गंगा में बहते हुए आए नालों का पानी मिल जाता है फिर भी गंगा की पवित्रता बनी ही रहती है उसी प्रकार हमारी गृहस्थी कितनी भी गंदी क्यों ना हो उसमें यदि हम भगवान का सदा स्मरण करते रहें तो वह गंदगी कैसे बनी रहेगी भगवान का स्मरण तो सब तीर्थों का राजा है भगवान के विस्मरण के लिए जो कारण है उसका त्याग करना ही वैराग्य है और जिनसे भगवान का स्मरण हो ऐसी बातें करना विवेक है सचमुच प्रभु राम का अंतकरण कर्तव्य के लिए जितना कठोर है उतना ही भक्त के लिए अत्यंत कोमल है कर्तव्य के लिए उन्होंने सीता माई को अरण्य में भेजा तो प्रेम के लिए भरत को अपनाया मेरा कहना आप कृति में जितना उतारें उतना ही उज्जवल यश आपको प्राप्त होगा सब लोगों को नाम स्मरण करना चाहिए नाम स्मरण जैसा कल्याण का और कोई दूसरा उपाय नहीं है जो सहज ही अपने पास है अत्यंत उपाधि रहित है किसी पर भी अवलंबित नहीं है ऐसा यदि कुछ है तो वह केवल भगवान का नाम ही है शुद्ध मन से और शुद्ध अंतकरण से जो नाम स्मरण करे सचमुच प्रभु राम उसका जरूर कल्याण करेंगे नारायण नारायण